भावना और देखने का देखने को आपको मिलेगा जय तो कोई काम करता है वो आदमी सबसे पहले उसको मनाता है जिसकी सख्ता से वो काम करता है तो पहली बात तो मैं दो बात बतलाऊंगा आपके लिए के दो कविता कहूंगा वो भगवान के नाम की होगी राम सुनी बन जावन की शको चतलाज से बात न जात उचारी अब नाथ सनाथ अनाथ भयो सर्वन्न कहे बनजाऊ मुरारी। जान ज्ञान जाय मुथरा जाए संग चले मित अब सुनाऊंगा मैं आपके लिए चिंता मन मन क्या कहता है और मन क्या क्या चाहता है कब हम तेज तुरंग चढ़े कब मन कहता है अच्छा घोड़ा गाड़ी मुझे मिले चढ़ने के लिए कब हुमन तेज तुरंग चढ़े कब हुमन चाहत है धन का कब मन चाहता ये तमाम दुनिया की दौलत बस मेरे पास आ जाए कब हुमन तेज तुरंग चढ़े कब हुमन चाहत है धन का कब हुमन भूपत राज करे राजा भी मैं ही बन जाऊ कब हुमन भूपत राज करे कब हुमन डोलत भोगन का मुथरा बिन संतोष नहीं कभी चैन मिले नहीं हुमन का फिर भी सारे से डोल डाल के आता है फिर भी वहां भी अच्छा नहीं लगा वहां भी अच्छा नहीं लगा अब मैं एक कहूंगा दुर्गा ज्वाला का भार जिस ज्वाला की शक्ति से हम गायन करते दी दी दी दी दी दी फूल दी टीका। दी फूल गलमाल गलमाल मागड़ मागड़ मस्तक मस्तक गज गज मन रागड़ रुंड चंचागड़ चोला बिजली का धुम धागड़ दी ओम आदम बुद्ध दीजिए धुम धागड़ दी देव दलन मलन को माता कोप चढ़ी है काल का, का। तू काली कपूत का सदा रहता मत वाला भयस तेल सिंदूर गले फूलन की माना भरी जलहरी तेल की बहरू सूर वीर सच्चा बलि जुग जुग हूं। लोक में तो सुनाऊंगा सबसे पहले को नाव ले जाके सब दुनिया ताबे काई की बिना चले खुदा की कुदरत के आगे बंदा कर ले बंदगी अपना धरकल मासू ध्यान तेरी विपत बिडारे दुखड़े कर देगा वो मुस्कल की आसान वो बिपत का देनदार है वही जिल्लत का देनदार है वही इल्लत का देनदार है उससे बटकर कोई नहीं है अब मैं एक और कविता पेश करूंगा कि तारे की कोर में चंद छुपे नहीं भान छुपे नहीं बदर छाए तारे की कोर में चंद छुपे नहीं भान छुपे नहीं बदर छाए ये तारे की ओट में चंद्रमा नहीं छुप सकता तारे की कोर में चंद छुपे नहीं भान छुपे नहीं बदर छाए जंग जुड़े पर सूर छुपे नहीं दातार छुपे नहीं मंगत गाये चंचल नार की चाल छुपे नहीं गुलाम छुपे नहीं बडप्पन पाए जोगी का रूप अनेक धरोयू परम छुपे नहीं भूत रमाए दान के द्रव्य घटे नहीं मन घटे नहीं उपकार कमाए तो अब मैं आपके सामने सिंगल वाटी पेश करूंगा सिंगल वाटी के बोल एक बहन भाई का प्यार लवाटी और इसके बारे में अब जलप सिंगलवाटी सुनाई ऐसा सी सी समझ समझ ले ले बेटी बेटी है ये ये होगी अभी सुना ंगे आपके सामने थोड़ा पंडून की कथा उसमें थोड़ा सुनाएंगे ज्यादा नहीं हाँ भाई चेटी देवी द्रोपता कहा जाते हैं राजा जर्जोत की कचेरी के, के अंदर ए भाई राजा जर्जोत कौन कहता अर्जन महाबली समझ समय सोद हरी जाने अरे तू हतला पर भुम भाति जा अरे ji jaan bhi le tum na tum man ho bhajan le re o re बड़ा है कौन कौन सा काम बड़ा? पहल पहल अरे हमने पकड़ के पारी। और कीच ऐसी अर्जन ने जगजो जा मारे बगा लो हमने गद्दी हरी गिरार धरो छतर पैसी पुत्री लिया अंतर मिला जागदीश तेरा, तेरा बड़ा करा हुआ ना है लाला हम तो वे बड़ा करा है राजा जब जो फर्न समझ जाते तो जो भीवा है, ये भीमा हैदार है सुने वो कभी तो फिर जावे फर्न कानून से काम लेते तो है रात तो हुआ बड़ा करा होता इतना काम कर लेना तो क्या कहते तो है उसके आपस में दोनों जो हैं इनके अब यहाँ से लड़ाई चालू हो जाएगी वो उसकी रानी वानी को रखवा लेगा उसको भी को पानी को खंडा देगा आगे ऐसे ही काफ़ी बिथा है अब इतना समय भी टाइम थोड़ा लेना चाहिए तो अब हम आपके लिए वो सुनाएंगे जिस समय हमारे मेव जाति में बारात आती है और बारात आने से पहले भाती लिया जाते हमारे जो लड़की को अपने वो मामा या नाना रहते हैं वे भात लाते हैं तो शादी में सबसे पहले भात लिया जाता है तो हम पहले वो भातीन का औरत गाती हैं उनका भात का वक्त का गाना सुना भाई भाई के के घरे, को को भावज को खुशाली होगी छोरी गुड़ आगी। हाँ। जब ऐसा समझो बहुत बड़ी खुशी। अब चलेगा रोब अब धोब सुब छोरी, अब कोई रुकावट वाली बात ना है अब भाती बन के चला कहा पहुंचेगा अपने बहन के वहाँ जब छरी छोरी बहन बेटी भेड़ी हुई उस समय क्या गाना होता है हाँ। घर में माणा हसली फहर में हजार में में में छोरी के धरती पर जब भी कहेगी कि मैं खड़ी और और मेरे भरियो भात तो तो तो तो तो तो तो तो तो थाली में डेढ़ गिर दे, थाली में हजार गेर दे नहीं। चो तेरा बच्चा लेने अच्छा तो उस वक्त अब समझो के भाती ले लिया और अब साहब बनवारा जैसे बिंदोरा निकले तो बनवारान में हमारे लड़का लड़की का जब दिन होता है तो खुशी के मौके पे ये गाने गाए जाते हैं तो फिर वो कैसे होता है उस वक्त बना तेरो तेरों बनवार धोड़ा धोड़ा चावल उजड़ो है भात उजड़ी बतीसी बनवारेगो बहुलावेगो हूँ समे समय अब आ जाते हैं बारात जब खाना खाते तो हमारी लड़की जब भी गाती वो फिर उस वक्त का क्या गा विदा भी होती है जब विदा का वक्त छरी छोरी गाती है अरे में तो यू कटी सू बस बस ये तो होते हैं हमारे पे गाना पहाड़ तो में चूड़ सिद्ध का मेला जुड़ता है उसमें ऐसी कोई खास वो तो है नहीं वह तो बस ऐसा ही एक रात का समय रहता है चूड़ में ऊपर ऊंची ऊंची टीलाओं पे पूर जला लेते हैं जल जाती है बस उसके रातो रात सारी रात खत्म कर देते हैं। है। रात को है और उसमें पकता क्या है चावल चावल का वो भोग लेता है तो जब छरी छोरी वो मेला को जामे हैं, जब वो मिल करके कोई एक गीत गायो लू पूरी होएगी माई हरिया चूड़ सिद्ध काम ढेरा में धवाती सुरमा सार लिया वहां के गुलादिक तनक गलत काम कर दिया सुरमा कराओ कान भरे जब लकड़ी लावां चावल पत्ते हुए तैयार की मशक लिए पहुंचावां तेरे चावल तो दीना चढ़ा के बांध चली बेरो झगड़ा धंकारो यूं झूल सब के हो जावे छोरो अरे हो जावे छोरो गरीबी तार बांध दे हो जावे छोरो और गरीबी ऐसे ही मुड़ी अल्लाह को मेलो धरे खान पर सोनी वो यटा का नाव का कितना पेश हुए भेलो कब तो गत फेरी को काना अंतु अल्लाह अल्लाह को भेलो कहीं में गलत काम तो अल्लाह को भेलो छुड़ाई मत निकाल ये पूछो जब नमी ने रोशन करो छताजा हर को भेलो या चढ़े लिज मंदिर के पास रे चढ़े मेहंदी मलीदार करे काम दियावे गार देखो भंगी आमा पूत देखा बड़ा मगर हसिया भंगी साफर तोड़ते बड़ा बराबर होशियार कूटता वैद्य जब तो सब पीरन में सरस जुड़े निशान नघीरे जब तो दुनिया पे ऐसे दो फिरोला जो से जाते नघीन बाकी हुई खोल करी कडू लो खोल करी काई ने चोरी जब तो काई ने चोरी करी आसु ना दुल्डी की रीत नाय हुपोत करयली हरि देव ने ठाणा बिना तुड़ गयो की बली सेह मेला की स्टोरी और और पहले जो अमन में मेला भरते थे उनका बारे में बताइए अब आपके सामने दिन जन्म जो होता मेवात में बच्चा जन्म लेता उसके बारे में मेो का वो सुमर साहब जो बच्चे के होने पर गाया जाता वो सुना